संक्षिप्त महाभारत अनुशासन पर्व गृहस्थ धर्म के विषय में पृथ्वी और श्री कृष्ण का संवाद तथा पुष्प धूप और दीप के दान एवं देवता आदि को बलि देने का महत्व बताने के लिए बलि शुक्र संवाद का उल्लेख युधिष्ठ ने कहा दादाजी अब आप गृहस्थ आश्रम के संपूर्ण धर्मों का वर्णन कीजिए विष्णु जी ने कहा बेटा इस विषय में मैं तुम्हें भगवान श्रीकृष्ण और पृथ्वी का संवाद रूप प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ श्री कृष्ण ने पूछा वसुंधरे मुझको या मेरे जैसे किसी दूसरे मनुष्य को गृहस्थ धर्म का आश्रय लेकर किस कर्म का अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए क्या करने से गृहस्थ को सफलता मिलती है पृथ्वी ने कहा माधव गृहस्थ पुरुष को देवता पितर ऋषि और मनुष्यों का सदा ही पूजन एवं सत्कार करना चाहिए अब मैं इसकी विधि बता रही हूँ सुनिए प्रतिदिन यज्ञ होम के द्वारा देवताओं का श्राद्ध तर्पण करके पितरों का अतिथि सत्कार द्वारा मनुष्यों का और वेद का स्वाध्याय करके पूजनीय ऋषि महर्षियों का पूजन करना चाहिए स्वाध्याय से ऋषियों को बड़ी प्रसन्नता होती है नित्य प्रति भोजन के पहले ही अग्निहोत्र एवं बलिवैश्वदेव कर्म करना आवश्यक है ऐसा करने से देवता भी संतुष्ट होते हैं पितरों की प्रसन्नता के लिए प्रतिदिन अन्न जल दूध अथवा फल मूल के द्वारा श्राद्ध करना उचित है सिद्ध अन्न अर्थात तैयार हुई रसोई में से अन्न देकर उसके द्वारा विधि पूर्वक बलि वैष्णुदेव करना चाहिए इसके बाद ब्राह्मण को भिक्षा दे यदि ब्राह्मण न मिल सके तो अन्न में से थोड़ा सा अग्रग्रास निकालकर उसका अग्नि में होम कर दे जिस दिन पितरों का श्राद्ध करने की इच्छा हो तो उस दिन पहले श्राद्ध की ही क्रिया पूरी करे उसके बाद पितृ तर्पण और बलि वैष्णुदेव करके ब्राह्मण को सत्कार पूर्वक भोजन करावे फिर विशेष अन्न के द्वारा अतिथियों को भी संतुष्ट करे। तो भोजन देने के पहले उनकी विधिवत कर लेनी चाहिए ऐसा करने से गृहस्थ पुरुष मनुष्यों को संतुष्ट करता है जो नित्य अपने घर में स्थित नहीं रहता वह अतिथि कहलाता है आचार्य पिता विश्वास पात्र मित्र और अतिथि से सदा यह निवेदन करे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 यह वैष्णुदेव नामक कर्म है प्रातः काल और साय काल में इसका अनुष्ठान किया जाता है जो मनुष्य दोष दृष्टि का परित्याग करके इन गृह धर्मों का पालन करता है उसे इस लोक में ऋषि महर्षियों का वरदान प्राप्त होता है और मृत्यु के पश्चात वह पुण्य लोकों में सम्मानित होता है विष्णुजी कहते हैं जुधिठिर पृथ्वी देवी की यह वचन सुनकर प्रतापी भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें के अनुसार गृहस्थ धर्मों का विधिवत पालन किया तो तुम्हें भी सजा इनका अनुष्ठान करना चाहिए युदेषर ने पूछा पितामह दीपदान किस तरह किया जाता है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई और इसका फल क्या है विष्णु ने कहा युदिष्टर इस विषय में शुक्र और बलि के संवाद रूप एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया जाता है बलि ने पूछा विप्रवर फूल धूप और दीपदान करने का क्या फल है यह बताने की कृपा कीजिए शुक्र ने कहा राजन पहले तपस्या की उत्पत्ति हुई है उसके बाद धर्म की इसी बीच में लता और औषधियां उत्पन्न हुई अनेकों प्रकार की सोमलता अमृत विष तथा दूसरे दूसरे तृणों का प्रादुर्भाव हुआ अमृत वह है जिसे देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है तत्काल तृप्ति हो जाती है और विष वह है जो अपनी गंध से चित्त में ग्लानी पैदा करता है अमृत मंगल करने वाला है और विश्व अमंगल अब मैं देवता असुर राक्षस नाग यक्ष पितर और मनुष्यों को प्रिय लगने वाले वाले तथा कामनियों को पसंद आने वाले फूलों का भी वर्णन करता हूँ फूलों के बहुत से वृक्ष गांवों में होते हैं और बहुत से जंगलों में बहुत बहुतेरे वृक्ष क्यारियों में लगाए जाते हैं और बहुत से पर्वत आदि पर अपने आप पैदा होते हैं इन वृक्षों में कुछ कांटेदार होते हैं और कुछ बिना कांटों के इन सब में रूप रस और गंध विद्यमान रहते हैं गंध दो प्रकार की होती है अच्छी और बुरी अच्छी गंध वाले फूल देवताओं को प्रिय होते हैं जिन वृक्षों में काटे नहीं होते उनके सफ़ेद रंग वाले फल ही देवता लोग अधिक पसंद करते हैं अथर्वेद में बतलाया गया है कि शत्रुओं का अनिष्ट करने के लिए किए जाने वाले अभिचार क्रम में लाल फूलों वाली कड़वी और कंटकाकीर्ण औषधियों का उपयोग करना चाहिए जिन फूलों में काटे अधिक हों, जिनका हाथ से स्पर्श करना कठिन जान पड़े जिनका रंग अधिकतर लाल या काला हो, हो, तथा जिनका असर तीखा हो, ऐसे फूल भूत प्रेतों के काम आते हैं। मनुष्यों को तो वे ही फूल प्रिय होते हैं जिनका रूप सुंदर और रस मधुर हो तथा जो देखने में हृदय को आनंद में जान पड़े स्मशान अथवा जीर्ण देवालय में पैदा हुए फूलों का पौष्टिक कर्म विवाह तथा एकांत विहार में उपयोग नहीं करना चाहिए पर्वतों के शिखर पर उत्पन्न हुए सुंदर और सुगंधित पुष्पों को विधि के अनुसार उन्हें देवताओं पर चढ़ाना चाहिए देवता फूलों की सुगंध से यक्ष और राक्षस उसके दर्शन से नागगण उनका भलीभांति उपभोग करने से और मनुष्य उनके गंथ दर्शन एवं उपभोग तीनों से ही संतुष्ट होते हैं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 इसके बाद धूप धान कर फल सुनो धूप भी अच्छे और बुरे कई तरह के होते हैं मुख्यतः उनके तीन भेद हैं निर्यास और कृत्रिम इन धूपों की गंध भी अच्छे और बुरी दो प्रकार की होती है ये सब बातें विस्तार के साथ सुनो वृक्षों के रस गोंद को निर्यास कहते हैं शल्लकी नामक वृक्ष के सिवा अन्य वृक्षों से प्रकट हुई निर्यास में धूप देवताओं को अधिक प्रिय होते हैं उनमें भी गुंगुल सबसे श्रेष्ठ है जिन काठों को आग में जलाने पर सुगंध प्रकट होती है उन्हें सारी धूप कहते हैं इनमें अगरू की प्रधानता है सारी धूप विशेषता यक्ष राक्षस और नागों को प्रिय होते हैं दैत्य लोग सल्लकी तथा उसी तरह के अन्य वृक्षों की गोंद का बना हुआ धूप पसंद करते हैं सर्दरस अर्थात राल आदि पृथ्वी रस लोहबान आदि तथा सुगंधित काष्ठों सदियों को मिलाकर शक्कर और घृ से संयुक्त करके जो अष्टगंध आदि धूप तैयार किया जाता है वही कृत्रिम है मनुष्य उसका ही विशेष उपयोग करते हैं उससे देवता दानों आदि भी शीघ्र संतुष्ट होते हैं इनके सिवा भोग विलास के लिए उपयोगी और भी अनेकों प्रकार के धूप हैं जो केवल मनुष्यों के व्यवहार में आते हैं फूलों को चढ़ाने का जो फल बताया गया है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 दक्षिणायन भी अंधकार से ही आच्छन्न रहता है इसके विपरीत उत्तरायण प्रकाशमय है इसलिए वह श्रेष्ठ माना गया है अतः अंधकार में नरक की निवृत्ति के लिए दीप दान की प्रशंसा की गई है दीप की शिखा ऊर्धगामिनी होती है वह अंधकार को दूर करने की दवा है इसलिए जो दीप दान करता है उसे निश्चय ही ऊर्ध्गति की प्राप्ति होती है देवता तेजस्वी कांतिमान और प्रकाश फैलाने वाले होते हैं अतः देवताओं के निमित्त दीपदान दिया जाता है दीपदान करने से मनुष्य के नेत्रों का तेज बढ़ता है और वह स्वयं भी तेजस्वी होता है दान करने के पश्चात उन दीपकों को न तो बुझावे न उठाकर अन्यत्र ले जाए और न नष्ट ही करे दीपक चुराने वाला मनुष्य अंधा और श्रीहीन होता है तथा मरने के पीछे नरक में पड़ता है किंतु जो दीपदान करता है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 प्रतिदिन पर्वती झरने के पास वन में देव मंदिर में और चौराहों पर दीप दीप दान दान करना चाहिए। करने करने वाला कुल करने वाला पुरुष अपने को उद्दीप्त तथा से संपन्न होता है और अंत में वह प्रकाश में लोक में जाता है अब मैं देवता यक्ष सर्प मनुष्य भूत और राक्षसों को बलि समर्पण करने से जो लाभ होता है उसका वर्णन करता हूँ जो लोग अपने भोजन करने से पहले देवता ब्राह्मण अतिथि और बालकों को भोजन नहीं कराते, उन्हें अमंगलकारी राक्षस ही समझना चाहिए अतः मनुष्य का कर्तव्य है कि वह देवताओं की पूजा करके उन्हें मस्तक झुकाकर प्रणाम करे और सर्वप्रथम उन्हें को अन्न का भाग अर्पण करे क्योंकि देवता लोग सदा मनुष्यों की दी हुई बलि को स्वीकार करते और उन्हें आशीर्वाद देते हैं बाहर से आए हुए अतिथि और देवता पितर यक्ष राक्षस तथा सर्प आदि गृहस्थ के लिए इस के अन्न से ही जीविका चलाते हैं और प्रसन्न होकर उस गृहस्थ को आयु यश तथा धन के द्वारा संतुष्ट करते हैं देवताओं को जो बलि दी जाए वह दही दूध की बनी हुई परम पवित्र सुगंधित दर्शनीय और फूलों से सुशोभित होनी चाहिए नागों को पद्म और उत्पल युक्त बलि प्रिय होती है भूतों को गुण मिले वे तिल की बलि देनी चाहिए जो मनुष्य देवता आदि को अग्रभाग देकर भोजन करता है वह उत्तम भोग से संपन्न बलवान और वीरजवान होता है इसलिए देवताओं की पूजा करके उन्हें अग्रभाग अवश्य अर्पण करना चाहिए गृहस्थ के घर के अधिष्ठात्री देवियाँ उसके घर को सदा प्रकाशित किए रहती हैं अतः कल्याणकारी मनुष्य को चाहिए कि भोजन का अग्रभाग देकर सदा ही उनका पूजा किया करें